भय से अभय की ओर सदगुरुषों के प्रवचनांशों का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक 21 आशंका रहित अभय अवस्था पहला सूत्र सम्यक दर्शन के आठ अंग निसंका निष्कांक्षा निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगूहन स्थरीकरण वात्सल्य और प्रभावना एक एक अंग को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है निसंका सम्यक दर्शन का पहला अंग पहला चरण अभय मन में कोई शंका ना हो कोई भय ना हो साहस क्योंकि जो साहसी हैं वे ही केवल सत्य की खोज पर जा सकेंगे सत्य की खोज में समझ से भी ज्यादा मूल्य साहस का है साहस का अर्थ होता है जहां कभी न गए हों जिसे कभी न जाना हो अपरिचित अनजान अज्ञे उसमें प्रवेश सत्य है अपरिचित उसे अब तक जाना नहीं जो जाना माना है उससे भय मिट जाता है उससे हम परिचित हो जाते जिस रास्ते पर बहुत बार आए गए उस रास्ते पर फिर डर नहीं लगता पहली बार नए रास्ते पर भय प्रतीत होता है पता नहीं रास्ता कहाँ ले जाए और पता नहीं रास्ते पर क्या घटे और सत्य का रास्ता तो तुम कभी चले नहीं जिस रास्ते पर तुम चले हो वो है संसार का रास्ता साहस के अभाव के कारण ही हम बार बार संसार के रास्ते पर ही परिभ्रमण करते रहते हैं मनस्वित कहते हैं कि आदमी अपरिचित सुख से भी डरता है परिचित दुख को भी पकड़े रखता है कम से कम परिचित तो है कम से कम जाना माना अपना तो है इतने दिनों का नाता तो है अपरिचित सुख से भी भय लगता है कि पता नहीं क्या हो क्या घटे और जो व्यक्ति सत्य की खोज में चला है वो तो अत्यंत अपरिचित की खोज में चला है अक्सर लोग सत्य की खोज नहीं करते शास्त्र को पकड़ के बैठ जाते हैं क्योंकि शास्त्र में कहीं जाना नहीं शब्द का खेल बुद्धि की खुजलाहट तोते की तरह रट लेंगे याद कर लेंगे और सोच लेंगे पहुंच गए जैसे कोई हिमालय के नक्शे को लेकर बैठ जाए छाती से लगा के रखे और सोचे कि पहुंच गए लेकिन हिलैरी को या तेंजिंग को जब गौरी शंकर चढ़ना पड़ता है तो ये छाती को नक्शे लगाने जैसा नहीं ये जीवन को दांव पर लगाना साहस चाहिए मृत्यु भी घट सकती है जो है वो भी खो सकता है और उसका तो कोई पता नहीं जो मिलने को है तो जिसके पास जुआरी जैसा दिल है कि जो है उसे दांव पर लगा दे उसके लिए जो नहीं है वही केवल सत्य की खोज में सफल हो पाता है दुकानदार सफल नहीं हो पाते हिसाबी किताबी सफल नहीं हो पाते इसलिए महावीर सम्यक दर्शन का पहला सूत्र कहते हैं निसंका मन में जरा भी भय न हो तो ही जा सकोगे अभय का वीरों का मार्ग है कायरों का नहीं भगोड़ों का नहीं अब यहां तो उल्टी हालत घटी है जैन धर्म को स्वीकार करने वाले जरा भी साहसी नहीं साहस उनका कोई संबंध नहीं रहा है और उन्होंने अपनी कायरता को अच्छे अच्छे शब्दों में ढांक लिया है अहिंसा अक्सर मुझे ऐसा दिखाई पड़ा कि जो आदमी डरता है कि कोई उसकी हिंसा ना कर दे वो अहिंसक हो जाता इस भैसे की कहीं दूसरा मेरी हानि ना कर दे वो कहता हानि किसी को पहुंचाना ही नहीं वो स्वयं भी हानि नहीं पहुंचाता है, क्योंकि हानि पहुंचाने में हानि उठाने का खतरा भी जुड़ा है वो किसी को मारता भी नहीं क्योंकि मारे जाने में अपने मारे जाने की भी संभावना खुलती वो अहिंसा की बात करता है यहां ख्याल रखना अहिंसा वीरों का वेश है उनका नहीं जो अभी डर रहे हैं भयभीत हो रहे हैं घबरा रहे हैं उनकी हिंसा किसी काम की नहीं वो तो केवल लफाची है वो तो ऊपर से थोप लिया आवरण वो तो अपने को छिपा लेना है वो तो सुरक्षा है महावीर कहते हैं निसंका पहला चरण और जो संसार से ही घबरा गए हैं वो सत्य की यात्रा पर क्या खाक निकल सकेंगे जहां डरने जैसा कुछ भी न था क्योंकि जहां खोने जैसा ही कुछ न था वहां जो डर गए वो सत्य की यात्रा पर कैसे निकल सकेंगे इस भेद को ख्याल में लो सत्य की खोज के नाम पर तुम कहीं संसार से डर के तो नहीं बैठ गए हो जैन मुनियों को मैं देखता हूं तो ऐसा ही प्रतीत होता है अधिक मौकों पर वे सत्य की खोज में नहीं गए सिर्फ संसार की खोज से रुक गए संसार की खोज से रुक जाना अनिवार्य रूप से सत्य की खोज नहीं है हाँ, सत्य का खोजी संसार की खोज से मुक्त हो जाता है यह जरूर सही है लेकिन संसार की खोज छोड़ देने वाला सत्य की खोज में निकल जाता है यह आवश्यक नहीं ऐसा समझो एक आदमी गौरीशंकर चढ़ने जाता है गौरी शंकर चढ़ने जाएगा तो पुनः छूटेगा लेकिन पुनः छोड़ के कोई बैठ जाए इससे गौरी शंकर नहीं पहुंच जाएगा पुनः छोड़ के बैठने के हजारों उपाय पूना की ठीक सीमा पर बाहर बैठा रहे जहां पूना का कारपोरेशन का क्षेत्र शुरू होता है बस उसकी सीमा पर बैठा रहे लेकिन इससे कोई गौरीशंकर पर नहीं पहुंच जाएगा हां गौरीशंकर की यात्रा पर जो गया है वो पुनः से जरूर मुक्त हो जाएगा उसे पुनः छोड़ना ही पड़ेगा महावीर ने संसार छोड़ा सत्य की यात्रा पर गए इसलिए बड़े साहस का कदम उठाया लेकिन जैन मुनि वो संसार से डर के बैठ गया है संसार से जो डर गया वो सत्य में तो जाएगा ही कैसे परिचित से जो डर रहा है वो अपरिचित तो जाएगा कैसे दिखाई पड़ने वाले से जो डर रहा है वो अदृश्य की यात्रा पर तो कैसे कदम उठाएगा जहाँ भीड़ है संगी साथी हैं परिवार है मित्र हैं उस रास्ते पर राजपथ पे चलने से डर रहा है तो बीहड़ वनों में और पगडंडियों पर उतरेगा सत्य की खोज पर तो जाना पड़ता है अकेले वहाँ तो कोई साथी ना होगा कोई संगी ना होगा वहाँ तो शास्त्र भी छोड़ देने होंगे शब्द भी छोड़ देने होंगे वहाँ तो समाज से जो लिया है वो सब छोड़ के जाना होगा भाषा भी छोड़ देनी होगी इसलिए महावीर ने अपने सन्यासी को मुनि कहा था कि वो भाषा का त्याग कर दे क्योंकि भाषा तो समाज की ही देन गौर से देखें तो भाषा ही समाज है जब तुम बोलते हो तभी समाज बनता है। जब तुम नहीं बोलते समाज नहीं बनता तुम अगर चुप खड़े हो तो तुम अकेले हो बोले कि जुड़े थोड़ी देर कुछ सोचो एक गांव तय कर ले कि अब वाणी का त्याग करते पूरा गांव चुप हो जाए तो उस गांव में अकेले अकेले लोग रह जाएंगे उस गांव में समाज ना रहेगा क्योंकि सेतु गिर जाएंगे दो आदमियों के बीच जो सेतु हैं वे तो शब्द हैं अगर सारा गांव तय कर ले कि अब हम चुप होंगे तो गांव मिट जाएगा व्यक्ति रह जाएंगे समूह ना रह जाएगा समूह तो जीता है भाषा पर महावीर ने कहा कि तुम भाषा भी छोड़ोगे तो ही जा सकोगे सत्य तक हाँ जब सत्य को जान लो तब चाहे भाषा का उपयोग करके लोगों को समझा देना लेकिन जानते समय छोड़ के जाना होगा मौन होना होगा शून्य होना होगा और जो भी तुम्हारे पास है उस सबको उसके लिए दाव पर लगा देना होगा जिसको न तुम जानते न कोई आश्वासन है जिसका कि पक्का है मिलेगा क्योंकि कोई दूसरा तुम्हें आश्वासन नहीं दे सकता अगर मुझे कुछ मिला तो मैं लाख सिर पटकूं तो भी तुम्हें समझा नहीं सकता कि तुम्हें भी मिलेगा कोई उपाय नहीं सत्य की अनुभूति आंतरिक है वस्तु तो नहीं है सत्य की तुम्हें दिखा दूं हाथ में रख के कि यह रहा सत्य ताकि तुम्हें भरोसा आ जाए तुम छू के तो न देख सकोगे आंख से न देख सकोगे कान से सुना न जा सकेगा भरोसा करना होगा उसी भरोसे को महावीर कहते हैं निशंका ट्रस्ट एक गहन श्रद्धा की जरूरत होगी एक ऐसी श्रद्धा की जिसमें जरा भी संदेह न हो क्योंकि जरा भी संदेह हुआ तो संदेह पैर को पीछे खींच लेता है संदेह पैर को आगे बढ़ने ही नहीं देता अगर तुम्हें जरा भी डर रहा और पता नहीं होगा ऐसा न होगा ऐसा अगर ऐसी तुम आशंका में घिरे रहे, तो कदम उठेगा नहीं इसलिए पहला कदम महावीर कहते हैं निशंका लेकिन हम तो बड़ी आशंका से भरे और हमारी आशंकाएं बड़ी अद्भुत है हमारी आशंकाएं ऐसी हैं जिससे कोई नंगा कहे कि मैं नहाऊं कैसे क्योंकि तो नहा लूंगा तो फिर कपड़े कहां निचोड़ूंगा कपड़े कहां सुखाऊंगा नंगा है कपड़े हैं ही नहीं लेकिन स्नान नहीं करता इस डर से कि कहीं कपड़े भीग ना जाए भिखारी है डरता है कि कहीं चोर लुटेरे ना मिल जाए पास कुछ भी नहीं लुटेरे मिल भी जाएंगे तो उन्हीं को लुटना पड़ेगा कुछ दे के जाना पड़ेगा लेकिन भिखारी भी डरता है कि कहीं चोर लुटेरे न मिल जाएं। हमारी दशा ऐसी ही है हमारे पास कुछ भी नहीं और आशंका बहुत है कि कहीं खो ना जाए कभी तुमने सोचा क्या है तुम्हारे पास जो खो जाएगा हाथ तुम्हारे खाली हृदय तुम्हारा रिक्त संपत्ति के नाम पर कुछ ठीकरे इकट्ठे कर रखे हैं जो मौत तुमसे छीन ही लेगी तुम लाख उपाय करो तो भी अंततः मौत से तुम हारोगे कितने ही बचो इधर बचो उधर बचो इधर छिपो उधर छिपो एक न एक दिन मौत तुम्हारी गर्दन पकड़ ही लेगी अंततः मौत जीतेगी तुम न जीत पाओगे इतनी बात निश्चित बीच में कितनी देर तुम धोखा दे लेते हो मौत को इससे क्या फर्क पड़ता है अंत तो गौत तुम्हारी गर्दन पकड़ लेगी और तुम्हारे ठीकरों को उगलवा लेगी जिसे तुमने इनकम टैक्स ऑफिस से बचा लिया होगा उसको तुम मौत से ना बचा सकोगे जिसको तुमने चोरों से डांकुओं से बचा लिया होगा उसको तुम मौत से ना बचा सकोगे यहां पहली तो बात तुम्हारे पास कुछ है नहीं और जो तुम्हारे पास है वो सब मौत छीन लेगी तो गवाने का डर क्या है भय क्या है लेकिन तुम बड़े भयभीत होते हो महावीर कहते हैं ठीक से अपनी स्थिति को समझो तो आशंका का कोई कारण ही नहीं आशंका के लिए जरा भी कोई आधार नहीं आसंका कल्पित है और जब आसंका गिर जाए और तुम देख लो खुली आंख से कि आसंका की तो कोई बात ही नहीं मेरे पास कुछ है नहीं मैंने सुना है मुला नेीन के द्वार पर एक भिखारी आया तो मुल्ला ने उसे देखते से कहा कि मालूम होता है गांव में नए नए आए हो उस भिखारी ने कहा आप कैसे पहचान गए बिल्कुल ठीक कहते मैं अभी स्टेशन से उतर के चला आ रहा हूं मगर आप पहचाने कैसे आप कोई ज्योति हो उसने कहा मैं कोई ज्योति नहीं लेकिन गांव के भिखारी जानते हैं कि यहां कुछ मिलेगा नहीं भिखारी को भी देने योग हमारे पास क्या है हमारे पास है ही कहा कुछ लेकिन हम मान के बैठे मान्यता है और मान्यता में हम काफी रस लेते हैं मान्यता के ढक्कन को उगाड़ के भी भीतर के खाली बर्तन को नहीं देखते डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि खाली ही हो मुट्ठी हम बांध के रखते खोलते नहीं क्योंकि कहीं दिखाई ना पड़ जाए कि खाली है हम अपने को समझाए रखते हैं कि है बहुत है हम गुनगुनाते रहते हैं कि बहुत है और फिर आशंका पैदा होती कहीं छिन न जाए महावीर जब तुमसे कहते हैं आशंका नहीं चाहिए निशंका की स्थिति चाहिए तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम निशंका को आरोपित करो वो इतना ही कह रहे हैं तुम अपनी आशंका को जरा गौर से खोल के सामने आंखों के बिछा के तो देख लो वहाँ कोई कारण है कोई भी कारण नहीं जिस दिन तुम्हें ऐसी दृष्टि उपलब्ध होगी कि गद्दरने का कोई भी कारण नहीं खोने का कोई उपाय नहीं क्योंकि है ही नहीं उसी क्षण तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का आविर्भाव होगा उस नई ऊर्जा को कहो श्रद्धा भरोसा ट्रस्ट उस नई ऊर्जा को कहो निशंका तब तुम असंदिग्ध भाव से बिना पीछे लौट के देखे सत्य की खोज में निकल जाओगे वो भाव तुम्हें ये अनुभव कि मेरे पास कुछ भी नहीं है ना कुछ ही दांव पर लगाना है मिला तो ठीक ना मिला तो कुछ खोता नहीं तो फिर दांव पर लगाने में तुम झिझकोगे नहीं तुम सभी दांव पर लगा दोगे मैंने सुना है एक आदमी अमेरिका की एक कार बेचने वाली दुकान में गया वो जिस कार को खरीदना चाहता था उसका मिलना मुश्किल था दुकानदार ने कहा कम से कम साल भर रुकना पड़ेगा लंबा क्यू है और कोई उपाय नहीं अभी देने का वो आदमी बड़ा नाराज हो गया उसने कहा कि साल भर गुस्से में उसने अपने खींचे से, से नोटों के बंडल निकाले और जो कचरा फेंकने की टोकरी थी उसमें डाल के दरवाजे के बाहर हो गए दार भी चकित हो गया बहुत धनी लोग देखे थे ये आदमी अद्भुत है हजारों ऐसे कचरे में डाल के चला गया उसने जल्दी से नोट निकलवाए गिनती करवाई दुगने थे जितने की कार के दाम हो सकते थे उसने फौरन अपने आदमियों को कहा कि जाके कार उसके घर पहुंचा दो कार घर पहुंचा दी दूसरे दिन वो हैरान हुआ भागा हुआ उस आदमी के घर गया और कहा महानुभाव वो सब नोट नकली उस आदमी का नकली न होते तो हम कचरा घर में फेंकते एक बार तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि नोट नकली तो कचरा घर में फेंकना भी आसान है अर्जुन कहां है वस्तुता ढोना मुश्किल हो जाएगा उस बोझ को तुम किस लिए ढोगे उस बोझ को किस कारण ढोगे, महावीर तुमसे श्रद्धा जन्माने को नहीं कहते यही महावीर का और अन्य शिक्षकों का भेद महावीर कहते हैं तुम अपनी आशंका को ठीक से पहचान लो वो गिर जाएगी जो शेष रह जाएगा वही श्रद्धा है इसलिए महावीर श्रद्धा शब्द का उपयोग नहीं करते एक एक शब्द ख्याल करना यहां महावीर श्रद्धा कह सकते थे लेकिन नहीं कहा साहस कह सकते थे नहीं कहा नकारात्मक शब्द उपयोग किया निशंका कोई विधायक शब्द उपयोग न किया क्योंकि विधायक की कोई जरूरत नहीं सिर्फ आशंका की समझ आ जाए कि व्यर्थ है कोरी है अकारण है जैसे ही आशंका गिर जाती तो जो शंका रहित चित्त की दशा है वही श्रद्धा है वही साहस है वही अभय तुम्हारे भीतर एक अनूठी ऊर्जा का जन्म होगा वो दबी पड़ी है तुम्हारी चट्टान ने आशंका की चट्टान ने उस झरने को फूटने से रोका है छाटा तो चट्टान झरना अपने से फूट पड़ेगा झरना तो है ही झरना तुमने खोया नहीं इसलिए महावीर नहीं कहते कि झरने को खोजो महावीर नहीं कहते कि श्रद्धा को आरोपित करो महावीर कहते सिर्फ आशंका को उगाड़ो